प्रश्नोत्तर दीप मारा धर्म जिज्ञासा जिज्ञासा सुनते हैं कि धर्म का रहस्य बहुत सूक्ष्म होता है इसे कैसे समझा जाए समाधान वाल्मीकि रामायण में ऐसी कथा आती है कि जब राम जी ने बाली को बाण मारा और वह घायल हो गया तब मरने से पहले उसने धर्म को लेकर राम जी को बहुत उलाहनाएं दी राम जी सामने आए तो वह बोला तुम धर्म का बाना पहने हो पर तुम्हारा जीवन अधर्मपूर्ण है मैंने तुम्हारा क्या अपराध किया था जिसके लिए तुमने मुझे मारा तुम लड़ना ही चाहते थे तो मेरे सामने आकर ललकारना चाहिए था कायर की तरह छीप कर क्यों मारा तुम वीर हो या कायर तब राम जी ने उत्तर दिया तू धर्म की बात तो बहुत करता है पर तूने महापुरुषों की सेवा नहीं की इसीलिए तू धर्म के रहस्य को समझ नहीं सकता जिसने महापुरुषों की सेवा नहीं की वह केवल शास्त्रों को पढ़कर धर्म का रहस्य नहीं समझ सकता दूसरी बात राम जी ने कही मेरी हृदय बिल्कुल नहीं कह रहा है कि मैंने कोई अन्याय किया है जिस प्रकार मुझे ऋषियों ने कहा था उसी प्रकार सुग्रीव मुझे मिला मैंने उसे मित्र मानकर उसे अन्याय से बचाने की जो प्रतिज्ञा की थी उसी का आज मैंने पालन किया है मेरा हृदय साक्षी है कि मैंने अन्याय नहीं किया है देखो व्यक्ति अन्याय करके चाहे जितना भी छिपा ले पर अंदर से उसका हृदय कांप उठता है उसके जीवन में भय रहता है यहाँ राम जी कहते हैं कि मेरे हृदय में कहीं भी कंपन या भय नहीं मालूम होता बल्कि प्रसन्नता है यही प्रमाण है कि मैंने गलत कार्य नहीं किया इस प्रकार धर्म की दो परीक्षाएँ बताई धर्म का एक बाह्य स्वरूप है जो उसका ढांचा है और एक अंतस्वरूप है जो उसका प्राण है इस अंतस्वरूप का ज्ञान परंपरा से महापुरुषों की सेवा से ही प्राप्त होता है बुद्धिवाद से नहीं जिज्ञासा कुछ लोग यज्ञोपवीत एक न पहन कर उसका जोड़ा पहनते हैं क्या यह शास्त्रीय विधान है समाधान यह विधान गृहस्थ के लिए समझना चाहिए ऐसा माना जाता है कि एक यज्ञोपवीत अपने लिए पहना जाता है और एक पत्नी के लिए ब्रह्मचारी को तो संध्या संध्योपासना में एक ही यज्ञोपवीत पहनना चाहिए कहीं कहीं गृहस्थ के लिए तीन यज्ञोपवीत पहनने का विधान भी हमें मिला है वह इसलिए है कि उत्तरी वस्त्र पहनना संध्या पूजा आदि कार्यों में अनिवार्य है केवल धोती पहन कर कार्य नहीं करना चाहिए यदि उत्तरी कभी न पहन पाए तो उस दोष की निवृत्ति तीसरे यज्ञोपवी से हो जाती है